महाभारत आदि आदिपर्व षडशीक शतमोध्याय राजाओं का लक्ष्य भेद के लिए उद्योग और असफल होना वयसावाच तेलंकृता कुंडली नौजन परस्पर स्पर्धम अस्त्रम बलम चात्मन मना समुदेत हृदयुस्ते रूपेण चैव जेन्द्र वह सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय वे सब नव राजा अनेक आभूषणों से विभूषित हो कानों में कुंडल पहने और परस्पर लांग डाट रखते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने अपने आसनों से उठने लगे उन्हें अपने में ही सबसे अधिक अस्त्र विद्या और बल के होने का अभिमान था सभी को अपने रूप पराक्रम कुल कुलशील धन और जवानी का बड़ा घमंड था वे सभी मस्तक से वेगपूर्वक मध की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के गजराजों की भांति उन्मत्त हो रहे थे परस्परम स्पर्धया प्रेक्ष माणा संकल्प जेना भी परिप्लुता कृष्णामपाशनभ्य सहसोदिष्ठन वे एक दूसरे को बड़ी स्पर्धा से देख रहे थे उनके सभी अंगों में कामोन माद व्याप्त हो रहा था कृष्ण तो मेरी ही होनी वाले कृष्णा तो मेरी ही होने वाली है यह कहते हुए वे अपने राजोचित आसनों से सहता उठकर खड़े हो गए ते छत्र पर्वत राजकन्याम उमाम जथा देवगणा समेता द्रुपद कुमारी को पाने की इच्छा से रंग मंडप में एकत्र हुए वे क्षत्रि नरेश गिरराज नंदिनी उमा के विवाह में इकट्ठे हुए देवताओं की भांति शोभा पा रहे थे द्रंगावती नरेन्द्र द्रंगा भतीम प्रचक्रोपित्र कामदेव के बाणों की चोट से उनके सभी अंगों में निरंतर पीड़ा हो रही थी उनका मन द्रौपदी में ही लगा हुआ था द्रुपद कुमारी को पाने के लिए रंग में उतरे हुए वे सभी नरेश वहां अपने सुहृद राजाओं से भी ऋषा करने लगे अथा यजुर्दे व गणा विमानादित्या यमं इसी समय रुद्र आदित्य वसु अश्विनी कुमार समस्त साधिगण तथा मरुद्गण यमराज और कुबेर को आगे करके अपने अपने विमानों पर बैठकर वहां आए दैत्यास्होरगा देवर्ष गुहयसू नारद पर्वत गंधर्व मुख्या सहसा अवसरो दैत्य सुपर्ण नाग देवर्षि गुह्य चारण तथा विश्वावसु नारद और पर्वत आदि प्रधान प्रधान गंधर्व भी अप्सराओं को साथ लिये सहसा आकाश में उपस्थित हो गए हलायुस्तनाद का चक्रू यदे स्थिता मते महात अन्य राजा लोग द्रौपदी की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बेधने के विचार में पड़े थे किंतु भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार चलने वाले महान यदुश्रेष्ठ दिन में बलराम और श्री कृष्ण आदि विष्णु और अंधक वंश के प्रमुख व्यक्ति वहां उपस्थित थे चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे देख रहे थे दृष्टवा तुसान सजेन्द्र रूपान पंचाभि पद्मान भस्मावृतांगानिबह्य वाहन कृष्ण प्रदध्यदवीर मुख्य वीरों के प्रधान नेता श्री कृष्ण ने लक्ष्मी के सम्मुख विराजमान गदराजों तथा राख में छिपी हुई आग के समान मतवाले हाथी के सी आकृति वाले पांडवों को जो अपने सब अंगों में भस्म लपेटे हुए थे देखकर तुरंत पहचान लिया ससंसरा मुधिष्ठि सह भीमं सजिष्णुम चयो चवीरह सनि सनयि स्थान प्रथमेक्ष रा प्रीतमहा सह और बलराम जी से धीरे धीरे कहा भैया वे देखी युधिष्ठिर भीम अर्जुन और दोनों जुड़वे भी नकुल सहदेव उधर बैठे हैं बलराम जी ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न चित्त हो भगवान श्री कृष्ण की ओर किया पुत्र पौत्रा नेत्र मन दृष्टितान्वि संदात्र दूसरे दूसरे वीर राजा राजकुमार एवं राजाओं के पौत्र अपने नेत्रों मन और स्वभाव को द्रौपदी की ओर लगाकर उसी को देख रहे थे अतः पांडवों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई वे जोश में आकर दांतों से ओट चबा रहे थे और रोष से उनकी आंखें लाल हो रही थी तथे पार्थ महानु सर्वे महानुभाव द्रौपदी इसी प्रकार वे महाबाहू कुंती पुत्र तथा तो महानुभाव वीर नकुल सहदेव सब के सब द्रौपदी को देखकर तुरंत कामदेव के बाणों से घायल हो गए देवर्षि गंधर्व देवर्सिगंधर्व समाक सिद्ध जुष्ट दिव्य समाकुल राजन उस समय वहाँ का आकाश देवर्षियों तथा गंधर्वों से खचा खच भरा था सुपर्ण नाग असुर और सिद्धों का सुधार वहाँ जुट गया था सब और दिव्य सुगंध व्याप्त हो रही थी और दिव्य पुष्पों की वर्षा की जा रही थी महावत भूत समुणाम पणवाणुनादम बृहस्ब्द करने वाली दुंदुभियों के नाद से सारा अंतरिक्ष गूंज उठा था चारों ओर का आकाश विमानों से ठसा ठस थस भरा था और वहां बांसुरी बीणा तथा ढोल की मधुर ध्वनि हो रही थी तथा ततस्तुते राजगणा क्रमेण कृष्णा निमित्त विक्रमाश्च संकर्ण दुर्योधन सासल्य द्रोणायक्राथ सुनीत वक्र कलिंग वंगाधिप पांडपौ्र विदेहराजो यवनाधिप पोत्रा पपुत्र पौत्रा राष्ट्रधिपकज पत्रने चक्रवाई विभूषितांगा पृथुभावस्ते अनुक्रम विम सत्युक्ता बलिधमा तन तर निपतिगण द्रौपदी के लिए क्रमशः अपना पराक्रम प्रकट करने लगे कर्ण दुर्योधन शाल्व शल्य अश्वस्था क्राथ सुनीथ वक्र कलिंगराज वंग नरेश पांड नरेश पौंड्र देश के अधिपति विदेह के राजा यमन देश के अधिपति तथा अन्य अनेक राष्ट्रों के स्वामी बहुतेरे राजा राजपुत्र तथा राजपौत्र जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पा रहे थे जिनके विभिन्न अंगों में किरीट हार अंगद बाजूबंद तथा कड़े आदि आभूषण शोभा दे रहे थे तथा जिनकी भुजाए बड़ी बड़ी थी वे सब के सब पराक्रमी और धैर्य से युक्त हो अपने बल और शक्ति पर गर्जते विक्रमत स्फुरता दृढ़ विक्षिप्य माणा धनुषा नरेंद्र विचेष मना धरणी तलस्था यथा बलम सहेक्ष गुण क्रश् ग्रस्त किरीट हारा विनय परंतु वे उस दृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे मन से भी प्रत्यंता न चढ़ा सके अपने बल शिक्षा और गुण के अनुसार उस उस पर जोर लगाते समय भी सभी नरेंद्र एवं चमचमाते हुए धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते और लड़खड़ाकर धरती पर जा गिरते थे फिर तो उनका उत्साह समाप्त हो जाता क्रेट और हार खिसक कर गिर जाते और वे लंबी सांसें खींचते हुए शांत होकर बैठ जाते थे हा हाहा कृतम तद्धनुषादीन विस्रस्त हांगद चक्रवा कृष्णानिमित काम रा तदा मंडलमार्तमांसी उस त्रिदुर्ण धनुष के झटके से जिनके हार बाजूबंद और कड़े आदि आभूषण दूर जा गिरे थे वे नरेश उस समय द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अत्यंत व्यथित हो हाहाकार कर उठे काम सर्वाण्डपेक्षण धनुर्धरा उन सब राजाओं की यह अवस्था देख धनु में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास गया और तुरंत ही उसे उठाकर उस पर प्रत्य चढ़ा दी तथा शीघ्र ही उस धनुष पर वे पांचों बाढ़ जोड़ दिए कर्ण के द्वारा प्रत्यंचा और बाण चढ़ाने की बात दाक्षिणात्य पाठ में कही गई है भांडार कर की प्रति में भी मुख्य पाठ में यह वर्णन नहीं है नीलकंठी पाठ में भी इससे पूर्व श्लोक पंद्रहवें में तथा उत्तर अध्याय एक सौ सतासी श्लोक चार एवं उन्नीस में भी ऐसा ही उल्लेख है कि कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा और बाढ़ नहीं चढ़ा सका था इससे सिद्ध होता है कि कर्ण ने बाण नहीं था। धराया राग कृत प्रतज्ञात सोमार्क मथार्क पुत्र अग्नि चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी सूर्य पुत्र कर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त होने के कारण जब लक्ष्य भेदने की प्रतिज्ञा करके उठा तब उसे देख कर पांडवों ने यह विश्वास कर लिया कि अब यह इस उत्तम लक्ष्य को भेद पृथ्वी पर गिरा देगा दृष्टवा तम द्रौपदी वाक्य मुच्च ना हम बरयामिशूसम तत्याज कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर से बात कही मैं सूत जाति के पुरुष का वरण नहीं करूँगी यह सुनकर कर्ण ने अमरस युक्त हसी के साथ भगवान सूर्य की ओर देखा और उस प्रकाशमान धनुष को डाल दिया एव ते सुनृत् क्षत्रियु सु सु सामत चेदीनाधिपो वीरौ बलवानकोपम दम घोष सुतोधीर शिशुपाल सु महामति धनुरादास्तु जानोभ्यागमनि इस प्रकार जब ये सभी छत्रि सब ओर से हट गए तब यमराज के समान बलवान धीर वीर चेधिराज दमघोष पुत्र सुष्पाल धनुष उठाने के लिए चला परंतु उस राजा महावीर जो जरा संधो महाबल धनुष्या समागत्य तस्थ गिर चल तदनंतर महापराक्रमी एवं महाबली राजा जरासंध धनुष के निकट आकर पर्वत के भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया राजा जगमान परंतु उठाते समय धनुष का झटका खाकर वह भी घुटने के बल गिर पड़ा तब वहां से उठकर राजा जरासंध अपने राज्य को चला गया ततः महावीरो मद्र राजो महाबल तदप्यारोप्य मसुभ्या तत्पात महावीर एवं महाबली मद्ररा शल्य आए पर उन्होंने भी उस धनुष को चढ़ाते समय धरती पर घुटने टेक दिए तुर्जोधनु राजा धात्र परम तपणे दृढ़ास्त संपन्न सर्वनक्षण उत्थ सहसा तत्र त्रातृम्ये महाबल विलोक्य द्रौपदी हृष्टो धनुष्या सगमत सब धनुराधा थक्रश्चापरो आरोपयस तद्राजा धनुषा बलिना त उत्तान श्याम अपद्यन अगुम अंगुल्यंतर ताड़ी वराधिप तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाला पुत्र महाबली राजा दुर्योधन सहसा अपने भाइयों के बीच से उठकर खड़ा हो गया उसके अस्त्र शस्त्र बड़े मजबूत थे वह स्वाभिमानी होने के साथ ही समस्त राजोचित लक्षणों से संपन्न था द्रौपदी को देखकर उसका हृदय हर्ष से खिल उठा और वह शीघ्रतापूर्वक धनुष के पास आया उस धनुष को हाथ में लेकर वह चापधारी इंद्र के समान शोभा पाने लगा राजा दुर्योधन उस मजबूत धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगा उस समय उसके उंगुलियों के बीच में झटके से ऐसी चोट लगी कि वह चित्त लौट गया धनुष की चोट खाकर राजा दुर्योधन अत्यंत लज्जित होता हुआ सा अपने स्थान पर लौट गया। संभ्रांत जने समाजे सु कुंती सुतो संध्यम धनुष तत्सरम जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य भेद न कर सके तब सारा समाज संभ्रम घबराहट में पड़ गया और लक्ष्य वेद की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय प्रमुख वीर कुंती अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाकर उस पर बाण संधान करने की अभिलाषा की ततो वरिष्ठ सुर दान वे विष्णुकुलर जहस रास्त गांडुसुत म न जगुर निपवीर मुख्या संपा नथ पांडुपुत्रान यह देख देवता और दानुओं के आदरणीय विष्णुवंश के प्रमुख वीर उदार बुद्धि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उनका हाथ दबाते हुए बड़े प्रसन्न हुए उन्हें जब विश्वास हो गया कि द्रौपदी अब पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में आ गई पांडवों ने अपना रूप छिपा रखा था अतः दूसरे कोई राजा या प्रमुख वीर उन्हें पहचान न सके श्री महाभारत आदि स्वयं वर पर राज पराम मुखी भवड़ी सरसित अधिक सततमो ध्या इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में संपूर्ण राजाओं के विमुख होने से संबंध रखने वाला एक सौ छियालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ